गीता नाली के उपलक्ष्य में तो गीता का जो चिंतन कर रहे हैं। अभी तक सोलहवें अध्याय को लेकर संक्षेप से हम लोगों ने विचार किया आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति और आतुरी संपत्ति का फल दैवी संपत्ति का प्रयोजन भी बता दिया उसी सोलहवें अध्याय में अंतिम में भगवान ने बता दिया चौबीसवें श्लोक में बताया था तस्मा शास्त्र प्रमाण हे अर्जुन तेरे लिए जो कार्य और अकार्य है कर्तव्य और अकर्तव्य है उसके लिए शास्त्र प्रमाण उसी भगवान के वाक्य को लेकर सोलहवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है जब विश्व तुलसी भगवान के जो वाक्य है उसी को ही माध्यम बनाकर प्रश्न का बीज बनाकर अर्जुन आगे बताना यहां से प्रारंभ कर रहे सत्रहवें अध्याय पहले उच्चारण देखे वाता विचाक अर्जुन वाचास्त्रो स्रजंते श्रद्धयाषा निष्टुगा कृष्ण जस्तम श्री भगवा यो यजन्ते प्रेतान भूतगणा घोर तप्य भवति भवति प्रिया ृणुु आयुष्वाबलाोग्याधन ुष्ण तेक्षा ुषित उोजनम तामका विधिदु्य ेति मन सत्त्क अभीसंधल दंबाता चे भर तम विदिराजशं मंत्रहीम दक्षिण विरहीज गुराजा पूजनम शौच पर्जव महिंसाचा। महिंसाचा। तो चार अर्जुन प्रश्न कर रहे सोलह अध्याय में तस्मा शास्त्र प्रमाण ते बता दिया था उसी को ही माध्यम बनाकर उसी को ही कारण बनाकर अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन उवाचा ये शास्त्र श्रद्धयान्वि ये मतलब जो कोई अर्थात जो कोई व्यक्ति है शास्त्र विधि उत्सृज्ज शास्त्र की जो विधि है शास्त्र किसको कहते हैं? शासनादिति शास्त्र जो शासन करता है अथवा शासन करवाता है इसलिए शासन है अथवा उसका लक्षण क्या है सर का स्थिति लयम तज्ञान सर्ग, सर्ग को बता रहे सृष्टि कैसा हुई किस प्रकार सृष्टि हो गई सृष्टि क्यों हो गई और सर्ग के बाद स्थिति अर्थात पालन और लय संग तो सर्गा स्थिति लय ईश्वर ईश्वर क्या है ईश्वर का ज्ञान क्या है जीव के साथ संबंध क्या है ये सब जो प्रतिपादन करता है उसी का नाम शास्त्र है इसलिए हम बता रहे हैं जो शास्त्र तो शास्त्र में निमूत्र जहा भगवान भाष्यकार जी बता रहे हैं शास्त्र शब्दकार श्रुति स्मृति शास्त्र चाहे तो श्रुति हो अथवा स्मृति जो शास्त्र है उन शास्त्र में बताया हुआ जो विधि है उसको त्याग लिखे श्रद्धाया भरपूर श्रद्धा है उनके अंदर श्रद्धा पूर्वक यजंते हाँ यजंते का मतलब यजन करते हैं अस्त नहीं यश धातु का तीन अर्थ है अर्थात भगवान का पूजन करता है यजन करता है श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं किंतु विधि नहीं है हे भगवं तष्ठा तो का कृष्ण हे कृष्ण उनकी जो निष्ठा है बोलते तो बंधु कौंशी निष्ठा माने, सात्विक निष्ठा है राजसिक है तामासिक है निष्ठा कहते हैं जो हमारे अंतकरण में परमात्मा के प्रति एक वृत्ति उत्पन्न होती है। उस वृत्ति जो चरम सीमा में जाती है उसी का नाम है निष्ठा कहते जब तक आराध्य के प्रति निष्ठा नहीं होती गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होती है तब तक उसको तत्व प्राप्त नहीं छांदोग्य में बता दिया है तो इसीलिए इनकी जो निष्ठा है श्रद्धा पूरा है शास्त्र विधि नहीं है उनकी कौन सी निष्ठा है सात्विक माने राजसिक माने तामसिक माने ये प्रश्न हो गए तो इसलिए बोले हे कृष्णा तेजा का निष्ठा सत्व रजतम सात्विक माने अथवा अहो तो अतम रजब तो राजसिक है अथवा भगवान आप मुझे बता दीजिए तो भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं कुछ अलग ही ये कहाना चाहिए था भगवान को हे अर्जुन इनकी श्रद्धा या तो सात्विक है राजस ही कहाना चाहिए भगवान ऐसा नहीं उत्तर दे रहे भगवान अलग ढंग से उत्तर दे रहे हैं। जैसे देखे के केनो मनिष्य में भी प्रश्न किया था केने ने शिता प्राण किसके प्रेरणा के द्वारा किसके सत्य से ये सारे इंद्रिया अपने विषयों की ओर जाते हैं ये मुझे बता दीजिए तो आचार्य जी उत्तर दे रहे कुछ अलग ही चक्षुशा चक्षु प्राणश चक्षु, प्राण प्रान का प्राण का भी प्राण है चक्षु का भी चक्षु है मन का भी मन तो उत्तर देना चाहिए एक अमुख तत्व है उस तत्व के द्वारा सारा इंद्रिय प्रवृत्त होते है। ये उत्तर देना चाहता किंतु उत्तर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों श्रुति बता रहे हैं भगवान है भी इसलिए मुंडक में भी प्रश्न किया था एक तत्व को एक विद्या एक तत्व को जानने से सब कुछ जाना जाता है उत्तर है दो विद्या विद्या जानना है उत्तर अलग है तो यहां उत्तर अलग जैसा प्रतीजि हो रहे किंतु ये नहीं देखिये उत्तर देने वाला जो आचार्य है क्रमबद्ध उत्तर दे रहे शिष्य के मन में कोई संशय ना रहे इसलिए पूर्व शरीर के क्रमबद्ध उत्तर दे रहे इसलिए हम भगवान भी श्रद्धा का विभाजन करके बता रहे तीन प्रकार की श्रद्धा होती है और उसको विभाजन करके बताते जाएंगे कौन सी श्रद्धा का सात्विक श्रद्धा का क्या लक्षण है राजेश कि किसको रहते हैं ताम तभी जाके इसका उत्तर मिलेगा इसलिए हम उत्तर दे रहे भगवान श्री भगवान वाचा दूसरे श्लोक में त्रिविदा भवती श्रद्धा श्रद्धा त्रिविदा भवती हे अर्जुन आपने जो प्रश्न किया था श्रद्धा युक्त जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके जो पूजन आदि करता है उनकी कौशी श्रद्धा है पहले श्रद्धा है उसके विषय में सुनो श्रद्धा तीन प्रकार की देखिये यहाँ श्रद्धा बता रहे विश्वास नहीं श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का अंतर पहले बता दिया था विश्वास हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। विश्वास का मतलब वंचकत्व अभाव बस ये व्यक्ति मुझे ठगाएंगे नहीं ये आपके अंदर एक वृत्ति बन गई ये विश्वास हो गए जहां विश्वास होता है वहां श्रद्धा होनी चाहिए कोई जरूरत नहीं किंतु तो जहां श्रद्धा हो रही वहां विश्वास रहेगा विश्वास की ही पराकाष्ठा जहाँ होती है वो श्रद्धा में परिणत माना जाता है अथवा <coughs> भगवान बाश्यकार जी ने अदातवाक्यु विश्वास गुरु और वेदातवाक्य में जो विश्वास है उसी का नाम है श्रद्धा अन्यत्र विश्वास है विश्लेब त्रिविदा भवति श्रद्धा ऋवधा कि देहीना देखो देहा स्थिति देही जीव की देह जिसका है उसको देही कहते ज्ञान जिसका है उसको ज्ञानी कहते धन जिसका है उसको धनी कहते वैसे ही देह जिसका है उसको देते जीवाल उस दे की तीन प्रकार की स्वभाव स्वभाव तो स्वभाव ज किसको कहते तो स्वभाव श्रद्धा का अर्थ क्या है भगवान वाष्यकार जी ने, ने तो जन्मांतर कृत जन्मांतर में किए हुए अर्थात ये जो जन्म है इसे पूर्व जन्म में तो जन्मांतर में हम धर्म भी किया है अधर्म भी किया है तो जन्मांतर में किए हुए धर्म और अधर्मादि के जो संस्कार जो भी हम कार्य करते हैं एक संस्कार पड़ता है कार्य तो नहीं रहता है कार्य नष्ट होने के बाद भी एक संस्कार छोड़ देता है उसी का नाम है वासना भी कहते संस्कार भी कहते धर्मा, धर्मा है वो मृत्यु के समय में प्रकट हो जाता है मरण काल में तो उस मृत्यु समय में प्रकट होता हुआ उनके समुदाय का नाम है स्वभाव कहते तो इसलिए हम स्वभाव का मतलब पूर्व जन्म में किया हुआ धर्माधर्म का जो संस्कार मरण काल में प्रकट होकर यहाँ आता है ये स्वभाव बनता है देखिए स्वभाव अलग अलग है एक ऐसा नहीं क्योंकि पूर्व या धर्माधर्म तो को नहीं बनता कोई उग्र स्वभाव वाला होता है कोई शांत स्वभाव वाला होता है कोई मिश्रित स्वभाव वाला होता है ये पूर्वजन्म का तो स्वभाव का मतलब है पूर्वजन्म का संस्कार से जो अभी प्राप्त हो रहे वो स्वभाव गाते इस स्वभाव से ही जीवात्मा की तीन प्रकार की श्रद्धा होती कौन कौन गिना किनारे सात्विकी राजी चासी सात्विकी मतलब सत्वगुण प्रदान होकर जब मनुष्य के अंदर अंतगण में सत्वगुण प्रदान हो जाता है रहेगा तीनों गुण ऐसा नहीं गुणादी केवल परमात्मा ही है इन गुणों का तारतम्यता होता है जैसा आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में वह तीन चीज आवश्यकता है तेल भत्ती ऊपर प्रकाश तो ऊपर जो दीपक जल रहे मानो सत्व गुण है बत्ती है।, है और रजोगुण माना जाता है और जो हमने तेल डाला है ये तमोगुण तो जहा सत्वगुण प्रदान होता है तमोगुण तो के ऊपर सत्व रजोगुण रजोगुण के ऊपर सत्वगुण कार्य करता है तो इसलिए सत्व प्रदान होकर देवदान पूजन है सनमार्ग में महापुरुषों के सेवा में उर्वजनों की सेवा में प्रद होते हैं वो सार्विक सर भगवान भाष्यकार ने कहा सत्वन देव पूजा विषया उत्पन्न हुए देवतादी गुरुजनों के महापुरुषों के सेवा में जो लगते हैं है, है। राजसी अतः रजोगुण से उत्पन्न रजोगुण प्रदान होने से उस व्यक्ति के अंदर होती तभी राज है राक्षस है इनकी पूजा करते हैं, सिद्ध करने के लिए प्रवृी सिद्ध करने में होंगे, विचारों प्रवृत्ति सिद्ध करने तमोगुण प्रदान होने से वह शिव प्रेत है विचाच है इनकी सिद्ध करने में लगता है उनकी पूजा करते हैं, इसलिए विचा ताम तृणु ताम श्रद्धा के विषय में तुम सुणो तीन प्रकार उसके बाद श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप होता है अर्था जीवात्मा है पुरुष है जैसा श्रद्धा है वैसा ही हो जाता है मान दीजिए जल है उसका कोई आकार नहीं है अग्नि का कोई आकार नहीं है जैसा पृथ्वी का आकार है मूर्ति जैसा जल को अब जिस बर्तन में डाल दिया वैसा आकार होता है लंबा बर्तन है जल लंबा जैसा दिखेगा गोल बटलोई है उसमें गोल दिखेगा जल चौकोण है चौकोन दिखेगा जल का अपना आकार नहीं जिस उपाधि में प्रवेश हो जाएगा वैसा जल का आकार है वैसा ही जो पुरुष है जिस श्रद्धा के साथ दादात्म्य हो जाएगा वही श्रद्धा वाला होता है यदि आपने अंत में सात्विक वृत्ति बनकर सात्विक श्रद्धा हो गया वो सात्विक पुरुष हो जाएगा अंत में रजोगुण प्रदान होकर राजसिक वृत्ति बनेगी वो राजसिक पुरुष हो जाएगा तमो प्रदान होकर उसके साथ तादात्म्य होने से तामासिक पुरुष इसलिए जैसा श्रद्धा है वैसे ही पोष होता है तो उसको बताने के लिए तीसरा श्लोक है सत्वानूपया श्रद्धा भारत हे भारत हे अर्जुन आप तो कुल भरतकुल उत्पन्न हुए अथवा ज्ञान में, में।, में प्रवीणता है सत्वा सत्व मतलब अंतकरण सत्वगुण नहीं लेना हमारा जो अंतकरण है उसके अनुरूप मतलब अंतकर्ण मेरे सत्व गुण प्रदान हो गया अंतकर्ण मेरे रजोगुण प्रदान हो गया अंतकरण में तमोगुण प्रदान हो गया देखिए यद्यपि हमारा अंतकरण बना है सत्वगुण से अपंचीकृत पंच महाभूतों का सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय बनी और मिल करके के अंत बना चतुष्ट बनाए से बना है किंतु भाइय जो संसर्ग जैसा होगा उनके साथ यदि सत्व संसर्ग होने से सात्विक गति रहेगी राज होने से रजो गुण तमो होने से तमोण तम। इसलिए बोल रहे हैं सत्वानुरूप मतलब अंतकरण के अनुरूप तो सारे प्राणियों की श्रद्धा अंतकरण के अनुसार क्योंकि श्रद्धा मयो अयम पुरुष ये पुरुष है जीवात्मा है श्रद्धा है किनके पास श्रद्धा नहीं सबके पास श्रद्धा श्रद्धा भले अलग हो सात्विक राजसी अन्यतम अन्यथा श्रद्धा सबके पास है यो यदा जो जैसा श्रद्धा करता है सात्विक श्रद्धा करता है अथवा राजसी हो अथवा स स हो तो वो स्वयं एवं हो भी वो स्वयं भी वैस ही होता है जैसा श्रद्धा करेंगे वैसा ही पुरुष होता है क्योंकि पुरुष का कोई अलग नहीं जैसा बिजली है अब जैसा लट्टू लगाएंगे वैसे ही बिजली के वैसे ही वो पुरुष है जैसा श्रद्धा है वैसे ही हो जाता है सात्विक राजसिक तामसिक इसलिए श्रद्धा मय पुरुष है ये बता दिया उसके बाद आगे जो तामसिक बता रहे तामसिक लोग हैं उनको लेके बता रहे सात्विक राजसिक तामसिक, किन किन की यज्ञा करते हैं, किन पूजा करते हैं, ये बता रहे चौथे श्लोक में देखिए। देखे यजंते सात्विकवान सात्विकवान यजनते वाहन भी सात्विका मतलब है सत्वनिष्ठा जिसके अंतकरण में सत्वगुण प्रदान हो गया जिसका अंतकर्ण पवित्र हो गया उसको कहते हैं सात्विक ऐसे जो पुरुष है देवान यजनते दे, ये देवतों की पूजा करेंगे देवतों की अर्चना करेंगे और गुरु जनारियों की पूजा करेंगे और राजस यक्षरक्षी यजन थे वहां भी जोड़ दीजिए राजस मतलब युक्त पुरुष ये तो यक्ष है अथवा राक्षस यक्ष मतलब एक जाति विशेष जैसे कुबेरादि है यक्ष गण और राक्षस है ब्रह्म राक्षस है वेताल है उनको सिद्धि करने के लिए यजन करते राज मतलब रजो गुणी व्यक्ति के भरा है ऐसा जो तामसाजना जो प्रेत है अथवा भूत है भाषा कार्य बता रहे सप्तमा वेताल है चूड़ेला है इत्यादियों को उपासना करते ऐसा देखा जाता है गांव में जाइए उनको पूजा करते पिछले प्रेतःगणा चलते इसी प्रकार तीन प्रकार से उपासना करते अर्थात उनकी पूजा करते हैं सात्विक गुण वाले देवताओं को रजोगुण वाले यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं तमो तो गुण वाले प्रेत होता थे वर्तमान के अनुसार सात्विक गुण वाले देवता और गुरुजनों के रजोगुण वाले हैं राजनेतों की पूजा करते हैं मंदिर बनाते हैं। भगवान का मंदिर नहीं बनाएंगे नेताओं का मंदिर बनाएंगे उनकी पूजा करेंगे ये राजमो तो गुण वाले हैं फिल्म एक्टरों को पूजा करेंगे उनका मंदिर बनाएंगे ये तामसिक आगे जो भगवान बता रहे शास्त्र विधि को त्याग करके अर्जुन ने प्रश्न किया था शास्त्र की मर्यादा को उल्लंघन करके केवल यश के लिए अथवा किसी के बदला लेने के लिए जो तो तपस्या करता है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं आगे वो तब कौन सा है तब बता रहे हैं, पांचवें श्लोक में बता रहे हैं, अशास्त्र विहित अशास्त्र वो शास्त्र के विधि ने शास्त्र को उल्लंघन किया है घोरम तप्य तप तो भयंकर कर रहे हो इतना तप कर रहे कभी कभी देखा जाता है एक महात्मा उत्तर उत्तरकाशी में एक हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहा था करते करते बार उसका हाथ ही ऐसे ऊपर हुआ नीचे नहीं आया कभी कभी खड़ेश्वर महादेव भी आते कु में आते खड़े ही रहते सोते ही पैर इतने इतने मोटे हो जाते और कुछ पंचाग्नि ताप भी करते उज्जैन में इतना गर्मी है चारों तरफ अग्नि जला के बैठे रहते ये घोर तरफ माना है शायद उसको नहीं दे रहे भगवान नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। नहीं दे घोरम तप्य दे तप तो उनका घोर है भयंकर उसमें कोई संदेह नहीं किंतु तो शास्त्र विरुद्ध है हे तपोजना, जन जना, जन तपो तप्य वे लोग इस प्रकार घोर तप करते हैं शास्त्र की मर्यादा छोड़ करके क्यों करते हैं बता रहे दम्ब अहंकार संयुक्ता उसके अंदर दम है, दिखावट बन तू तो गहरे कितना बड़ा तपस्या है इतने गर्मी में बैठ नहीं सकते है गर्मी में पंचांगड़े घरे तपस्या कर रहे दम है, है दिकावट इससे अपना कल्याण नहीं हो सकता है पता नहीं हो जाएगा तो दम और अहंकार अहंकार मतलब मेरे जैसा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता आपके अंदर दम्बा है तो आप हरी एक दिन बैठ के दिखाओ मैं तो महीने में ही नहीं बैठ रहा हूं अहंकार तो दम्बा अहंकार संयुक्त तो और अहंकारों से युक्त तो होकर ठीक है दम्बा और अहंकार के द्वारा ऐसा घोर तप करते क्यों का इसके अंदर कामना पड़ी है ऐसा तप करने से हमारा कार्य सिद्ध होगा तो कामना और रात बोल दो आसक्ति जनित उस बल से युक्त होकर ये तप कर रहे ऐसे लोग ये वास्तव में तामसिक तप माना जाता है आगे जो बता रहे भगवान छठवें श्लोक में कर्शयता शरीर ऐसे जो तपस्थ कर रहे उनके प्रति भगवान बता रहे शरीर के अंदर विद्यमान भूतक्राम भूतक्राम का मतलब है इंद्रिय समुदाय अर्थात शरीर मन इंद्रिया के रूप से परिणत आकाश आदि पांच तत्व लेना तो आकाशादि जो पंच तत्व है अपंची कृति वही शरीर रूप से परिणत हुआ है इंद्रिय रूप से वही परिणत हुआ है और मन रूप से तो शरीर मन इंद्रियादि रूपों में परिणत हुआ आकाशादी जो पंचतत्व है उसी का नाम है भूत ग्राम अथवा इंद्रिय समुदाय वो कहा शरीर स्तंभ शरीर के अंदर है तो शरीर स्तम वहाँ भी कैसे है अंत शरीर शरीर के अंदर भी है और अंत शरीर स्तंभ अंत तो अंतगण में स्थित कौन म एक दो इन इंद्रियों को और अंतकरण में विद्यमान मुजुक हो अंतर्यामी हो कर्षयंत कर्षयंत्र का मतलब है उनको अत्यंत कष्ट दे रहे पीड़ा दे रहे इंद्रियों को भी पीड़ा दे रहे और अंतकरण में विराजमान जो अंतर्यामी है अथवा जीव बन के उसको भी पीड़ा दे रहे कर्षयंत्र कर्षय काम मतलब कर तो अत्यंत कष्ट दे रहे शिथिल कर रहे शिथिल कर रहे तान इस प्रकार जो तपस्या कर रहे घोर कौ इंद्रिय समुदाय में विद्यमान जीवात्मा अर्था परमात्मा का ही कहीं हमशभूत जीव को भी दुख दे रहे शिथिल कर रहे ऐसा जो तप कर रहे तां आसुरा निश्चयन विद्य ये तो आसुर निश्चय असुरी आसुरी भाव से तप कर रहे ऐसा समझो ये सात्विक तप नहीं आसुरी तप रहे जैसा आसुर लोग देखे एक एक पैद में खड़े होकर कामना सिद्ध करने के लिए अपना कामना प्राप्ति करने के लिए तपस्या करते आसूनी तप है उसके बाद साधक को कुछ साधना आवश्यकता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना सामग्री चाहिए यद्य परमात्मा है सर्वत्र है सबके अंदर है किंतु अज्ञान और अज्ञान के कार्य के द्वारा वो आवृत है।, है पिछले अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य है राग द्वेष काम क्रोध आदि उनको जब तक हम नहीं हटाएंगे अंतस्त जो परमात्मा है उसका अनुभव नहीं होगा इसलिए उनमें अनेक साधना है उस अनेक साधना में यहाँ एक साधन बता रहे आहार जो हम भोजन लेते हैं वो भी एक साधन है ये कैसा है छोग्य उपनिषद में कहा गया है वहाँ छठवें अध्याय त्रिवृत्ण में अन्नमय मन आपोमय प्राण तेजोमय वाक हे सौम्य ये हमारा मन है अन्नमय है तो वहाँ श्वेत केतु ने प्रश्न किया भगवान ये मन अन्नमय कैसा है मुझे समझने नहीं आ रहे है आप समझा दीजिए तभी वहाँ पिता ने कहा हे सौम्य यदि आपको परीक्षा करना आप परीक्षा करना चाहते हो पंद्रह दिन तक भोजन अर्प करो जल यथेषता जलम पीबा जल पी तो पिताजी के आजने के अनुसार पंद्रह दिन भोजन नहीं किया खूब जल पिया पंद्रहवें दिन वहां पहुंच गया हे सौम्यहा वधा आपने जो दूर गुड़बू में पढ़े बताओ उन्होंने कहा पिताजी मुझे एक बीस पर तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम भोजन करके धीरे धीरे कुछ के बाद आ तो भोजन करके आ गए पुनः कहा ऋग्वेद युग्वेद बताओ सारे बता बताया तभी वहां पिता ने एक दृष्टांत के द्वारा समझा दिया हे पुत्र जो महान अग्नि है प्रज्वलित उसमें यदि ईंधन यदि नहीं डाले तो धीरे धीरे बुझे बुधते छोटा सा अंगारा जैसा बच जाता है जितने महान अग्नि जला सकती है उतना अंगारा नहीं जला सकता और उस अंगारे में धीरे धीरे आप इंधन डालते जाइए वो एक दिन महान अग्नि बन जाती है वैसे ही ये जो पंद्रह कला है अन्न के अभाव में आपके कुंठित केवल एक कलावची पुनः जैसा ईंधन के सामान्य आहार देने से कला वैसा ही प्रकट हो इसलिए जो पंद्रह कला है मन के अन्न से प्राप्त होती जैसा हम भोजन करते हैं तीन भाग में विभक्त होता है हम खाते हैं विचार नहीं करते फोन कर रहे अंदर किसने बनाया फैक्ट्री देखे अचिंत्य रचना शरीर में क्या हो रहे देखे कोई पता नहीं सारा काम हो रहा है हम बाहर विचार करते इतनी बड़ी फैक्ट्री करे हमारे अंदर देखिए फैक्ट्री हम डालते हैं अंदर सीधा अन्न तीन भाग है, स्थूल भाग है वो प्रतिदिन मल रूप से जाता है बाहर, अन्न का जो मध्यम भाग है हमारा मांस बनता है अन्न का जो सूक्ष्म अंश है हमारा मन का पूरक होता है कला बनती वैसा ही जो हम जन्म पीते हैं बान करते हैं वो भी तीन भाग में विभक्त होता है जग इसलिए कहाते ना लोग में जैसा खावे अन्न वैसा बने मन हम जैसा अन्न खाते हैं मन वैसा बनता है क्योंकि मन का पूरक है अन्न या हुआ जल भी तीन भाग में विभाजित होता है स्थूल अंश है मूत्र रूप से जाता है मध्यम अंश है खून बनता है रक्त बनता है हमारा और जल का जो सूक्ष्म अंश है ये हमारा प्राण का पोषक बनता है भोजन के बिना भी प्राण रह सकता है पंद्रह दिन आपके अंदर तपस्या है और भी बचा सकता है किन्तु जलगे के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते कितने भी बड़े योग है कोई बहुत बड़े योग वो अलग बात है उनके लिए छूट अन्य है जलगे के बिना ज्यादा दो चार दिन के बाद समाप्त तो इसलिए जो जल का सूक्ष्म अंश है वो हमारा प्राण का अंश है वैसे ही तेज का सूक्ष्म अंश है वाणी का इसलिए यहाँ बता रहे आगे आहार को बता रहे हैं ये भी साधन है साधवे देखें आहार मतलब जितने भी जो मनुष्य देखिए हाँ विशेष रूप से मनुष्यों को संकेत कर रहे एक मनुष्य ऐसा है उसको भी जंतु कहा दिया है भगवान भाष्य का जैसा हम सर्ब है कीड़े मकोड़े उनको कहते जंतु अरे कह जंतु है किंतु वहाँ जंतु नाम नर जन्मा जंतु माना है खतरनाक जंतु यदि है तो मनुष्य है और अन्य कोई जंतु इतना खतरनाक है आहार भी देखे अन्य जो अपना अपना आहार में बंधे हैं, शेर है केवल मानसी ही भाएगा घास कभी नहीं कितना भी भूखा क्यों नहीं घास नहीं खाएंगे गाय तो कितनी भी भूखी है मांस नहीं मनुष्य दोनों खाते हैं खतरनाक तो इसलिए हम भगवान आहार को भी बता रहे सर्वस्व मतलब विशेष रूप में यह मनुष्य को संकेत कर रहे हैं जो मनुष्य है सभी मनुष्यों का आहार अस्तु त्रिविदो भवती तीन प्रकार का होता आगे बताएंगे कौन सात्विक राजसिको भवती आहार होता है। के लिए कौन सा आहार प्रिय होता है राजसिक पुरुष है उसके लिए कौन सा आहार प्रिय होता है और तामसिक पुरुष है उसके लिए कौन सा भोजन अच्छा लगता है बताएंगे तो सर्विक भोजन के द्वारा हमारा अंत शुद्ध होता है चांदोज्य में बता दिया है आहार शुद्ध सर्वशुद आहार के पवित्र होने से सर्व बोलते अंतकर्ण शुद्ध होता है तो श्रेष्ठ आहार से मन शुद्ध होता है देशा एक सोना था सोने के व्यापार करता था प्रात काल वो भ्रमण करता था एक दिन गए जंगल के तरफ भ्रमण करने रास्ता बटक गए जंगल के अंदर घुस गए। रास्ता ने प्यास लग गई क्या करे तो जा, जाके देखा दूर में एक कुटिया है। वहां पहुंच गए तो वह एक संत रहते थे और छोटी सी बावड़ी थी जलता उसमें संत का ये नियम था डोल डाल करके अर्थात अपना क्रिया निपट करके कमंडल में जो जल था उसको पीकर कर तीन घंटा समाधि लगा देते तो कमंडल में जल भर के लगे थे वो डोल डाल करने गए थे शौचालय तो सोनार वहाँ पहुँच गए प्यास तो लगी थी जल कई साइड तो कमंडल में जल का संत को वो पी लिया और उस बावड़ी का जल भर के रख दिया उन्होंने बस जल पीने के बाद का मन बदल गया और विचार करने लगा अरे तू तो इतना कमाते हो कमाने से होगा तो क्या ये तो तेरे साथ में जाने वाला नहीं तुझे भजन करना चाहिए भगवान का चिंतन करना चाहिए तो सारा परिवार के लिए लगे है परिवार तेरा साथ नहीं आने सारा विचार आने लग गया जाके बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए चिंतन में संत आ गए नाना दिया कमंडल में जल तब पी और समाधि में ध्यान में बैठे संत के मन में विचार आ रहे, अरे तू जंगल में बैठे हैं अकेले बुढ़ापे में तेरी सेवा कौन करे कोई शिष्य होना चाहिए कोई महल होना चाहिए कोई सेवा करने वाले ये सारा विचार आने लग गया पहले बैठे ही ध्यानस्त्र होते थे और तो ये आने लग गया किंतु अच्छे साधक थे उन्होंने विचार किया आज मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा तो कोई कुछ खाया नहीं कारण क्या है बाद में विचार किया कोई ना कोई जल में दोष उठ गए योग क्रिया के द्वारा उस जल को कुंजली से निकाल दिया तो दो तीन बार दोबारा अच्छा कमंडल भूल मिट्टी से दो दिन जल पी के बैठे तभी वो ध्यान में उनका मन लगा तो ध्यान होने के बाद वो कुछ टालने जाते थे भ्रमण करने तो बाहर गए वो बैठे मस्त से संत को दे के प्रणाम किया महाराज मुझे आपका शिष्य बना दीजिए ये संसार बेकार है करके तुमने पूछा आप कहाँ से आए क्या करते रहे करके सारा कुछ बता दिया तभी संत ने कहा ठीक बात है ये जो आपके अंदर वैराग्य है ना ये मेरा जन्म जल पियान इसलिए आया है अभी दस दिन के बाद आओ तभी आपको शिष्य बना होगा घर बेच दिया और दस दिन के बाद आएंगे कहाँ से तो कहने का तात्पर्य जो आहार है इसका इतना अंतर पड़ता है इसलिए हम बता रहे तीन प्रकार का केवल आहार ही तीन प्रकार का नहीं यज्ञ यज्ञ भी तीन प्रकार का सात्विक बताएंगे तथा दानम दान भी तीन प्रकार का सात्विक भेदम इमम इमम भेद इनका भेद किसका यज्ञ का तब का दान का और आहार का ये भे रहे तीन प्रकार का ये भी अर्जुन सुनो ये बता रहे अभी यहाँ आहार बता रहे सात्विक आहार बता रहे कौन सा आहार है सात्विक बता रहे आठवें श्लोक में देखे आयु सत्वा बना रोग्या सुखा प्रीति विवर्धना स्थिर रद ये सात्विक प्रिय आहार जो सात्विक व्यक्ति है उसके लिए ये भोजन अच्छा लगता है आयु का मतलब है जो आहार ग्रहण करने से आयु बढ़ाता है एक आहार है आयु को घटा देता है आपको आयु को कैसे घटाएंगे रोग उत्पन्न करेंगे रोग उत्पन्न करके आयु को घटा देते इसलिए कहते हैं भोजन जाने रोग नहीं बात जाने झगड़ा नहीं भोजन करना यदि जानता है उसको रोग नहीं आएगा बात करना यदि जानता है कभी झगड़ा नहीं होगी उसकी झगड़ा क्यों होते है? बात बात नहीं होती तो आयु मतलब आयु को बढ़ाने वाले और सत्व सत्व मतलब बुद्धि सत्व का अर्थ है बुद्धि बुद्धि को भी बढ़ाने वाला है और बल शरीर में ताकत भी दे रहे और आरोग्य स्वस्थता कभी कभी भोजन करने से पेट खराब होता है सिर दर्द होता है ये होता है इसलिए हम स्वस्थता इसलिए चार प्रकार का भोजन माना है और भी प्रतिवी तत्वों को लेकर सौ जल तत्व को लेकर सौरसा और अग्नि तत्व को लेकर सौ रुपया सौगंध्य का मतलब है इतना सुगंधदार भोजन है आपको खाने की इच्छा नहीं तो भी खाने की इच्छा हो रही इतना सुगंध है और रसेदार कभी-कभी थोड़ा खा लिया बहुत बढ़िया है और भी खाना है कभी-कभी आप वस्तु को देखते इतना अच्छा है आपको खाने की इच्छा होती पेट भरा है तो भी खाने की इच्छा सौर ये तीन प्रकार का आहार है साधक को निषेध किया सौगंध्य सौरस्य सौरपया चौथा जो आहार है सौहित्य सौहित्य का मतलब जिस आहार को ग्रहण करने से हमारे इंद्रिया और शरीर में कोई ज्यादा अंतर ना पड़े तमोगुण ना जाए साधना में कोई व्यवधान ना आ जाए ऐसे जो आहार है सौहित्य आहार है। तो सौहित्य आहार ही कुछ कोई सात्विक आहार नहीं वही बोलते आरोग्य स्वस्थता सुख जो भोजन करने से अत्यंत सुख होता है सुख का मतलब इंद्रिया में मन में एक प्रसन्नता कभी कभी भोजन करने के बाद कि आलस्य आता है प्रमाद बढ़ता है कभी कभी एकदम प्रसन्नता इसलिए सुख का मतलब इंद्रिया आदि की प्रसन्नता प्रीति साधना में धर्म में आपकी प्रीति लगती है इसके बाद प्रीति विवर्धन हाँ अर्थात प्रीति का उत्पन्न करने वाले भगवान के प्रति हो शास्त्र के प्रति हो अथवा धर्म मार्ग ऐसे जो भोजन और रशीदार भी होना चाहिए उसमें कुछ स्निग्ध मतलब चिकना भी होना चाहिए घी आदि कुछ अंश होना चाहिए और स्थिर भोजन किया एक घंटे में तो तुरंत भूख लगी ऐसा भी नहीं कुछ समय कम से कम पाँच छह घंटा भोजन रहे तो बार बार खाना पड़ता है इसलिए स्थिर भी है और वृद्ध हृदय का मतलब है हृदय को अर्थात मन को प्रिय है खाने से मन में प्रसन्नता आ जावे और उस मन के द्वारा चिंतन करे भगवान का ऐसे जो आहार है सात्विक प्रिय आहार आयु है सत्व से लेकर ऋद्य पर्यंत ऐसा जो आहार है सात्विक व्यक्ति है उसके लिए आहार प्रिय लगता है और आगे बता रहे राजस भोजन बता रहे राजस्य कट्टु आंवला कटु तो कड़वे किसी किसी को अत्यंत कड़वा अच्छा लगता है आंवला मतलब खट्टा इतना खट्टा खाते बास इमली इतने खाएंगे बढ़िया मस्त चीज़ हाँ जैसे आजकल होता है कि वो गोलगप्पा खाते है इमली का पानी डालते चटपट करके खाते बहुत अच्छा लगता है। लगते आमला लवण लवण युक्त बोलते तो या सर्वत्र अति लगाना अति कटवा और अत्यंत कड़वे है अत्यंत खट्टा है अत्यंत नमकीन है लवण बहुत तो नमकीन अति तीक्षण अत्यंत तीक्षण तो तीता जो खाने से अंदर जल जाता है मिर्च और वृक्षा वृक्षा का मतलब है रूका सूखा जैसा कुछ मिलता है आजकल सूखा सूखा होता है रूखा सूखा होता है रुक्षा विधाही वो भोजन करने के बाद अंदर जलन हो जाता है ये जो आहार कौन सा कटुआ बढ़वा अत्यंत गढ़वा थोड़ा तो ठीक है और अत्यंत खट्टा अति नमक अत्यंत उष्ण अथवा अत्यंत तीखा और लू का है अथवा दाह उत्पन्न करने वाला भोजन ये जो आहार आ उसके साथ साथ दुख का शोका मय प्रदा दुख को भी उत्पन्न करने वाले शोक को भी उत्पन्न करता है दुख इसलिए उसके अंदर जलन हो रहे व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है उसके लिए दूध आदि फलाते अच्छा नहीं लगेगा ये चटपट करके खाएंगे अच्छा लगता है देखे या तो यातायाम का मतलब आधा पका हुआ भोजन थोड़ा सा पका तो आधा पका को कहते हैं यातायाम अर्ध पकवा गसम उसमें रस कुछ है ही नहीं बिल्कुल एकदम रस रही और पूर्गंध युक्त प्याज रसोर इत्यादि दुर्गंध युक्त है परुषितम है परुषितम मतलब बासी आधा खा लिया रख दिया दूसरा दिन उठा के खा जाते आजकल है ना झूठा का और वाशी का ठिकाना है रख देंगे। तो इसलिए बोलते बोलुषितमशी भोजन और यथ उच्चिष्टतम परयुषितम का मतलब बाशी कल बनाया हुआ भोजन आज है वासी हो जाएगा और आधा खा लिया बचा हुआ आपने रख दिया उसी से। ये हो गया उचिष्ट हो गया झूठा हो तो गया किसी किसी का होते आधा खाएंगे और रख देंगे बाद में खाएंगे ये भोजन निषेध किया तो इसलिए ये जो भोजन और अमेत्या, अमेत्या मतलब उसमें कोई पवित्रता नहीं अपवित्र है उसमें ऐसा जो भोजन है तामस प्रियम या का मतलब है आधा पका हुआ रस से रहित है और दुर्गंधयुक्त है परिष्ट का मतलब बासी है और उच्चिष्ट और अपवित्र अमेत्या अमेत्या कहते पवित्र अमेत्या मतलब अपवित्र भगवान को ना भोग लगा दिया कुछ नहीं किया बना दिया खा लिया तो अमेत्या ये जो भोजन है तमाशा प्रिय तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए ये भोजन अच्छा लगता है लेकिन यहाँ तक तीन प्रकार का आहार बता दिया तो फल की बिल्कुल उसके अंदर ये यज्ञ करेंगे तो मुझे अमुक फल मिले ऐसा फल के इच्छे के बिना तो अबला नाम शिविर यज्ञ विधि दृष्टो उसमें पूरी विधि है विधि नियम से भी कर रहे विधि का कभी उल्लंघन नहीं कर रहे विधि पूर्वक भी कर रहे फल के बिना यह इच्छते जो यज्ञ करता है अच्छा फल की इच्छा नहीं है तो यजन क्यों करेंगे वो तो बोले अष्टव्य में बस मुझे यज्ञ करना है मेरा कर्तव्य है इस दृष्टि से शास्त्र बता रहे महापुरुष बता रहे ये मेरा कर्तव्य है इस दृष्टि से कर रहे येव्य में मेरी मना और मना समाध बिल्कुल मन को एकदम संयमित करके इस प्रकार जो यज्ञ करता है फल के के बिना विधि पूर्वक कर्तव्य मान करके मन को संयमित रखकर जो यज्ञ करता है वो यज्ञ है सात्विक यज्ञ का उसके बाद राजस्व यज्ञ बता रहे अभिसन्धाया फलम फलम अभिसंध्याल को दृष्टि में का मतलब फल को दृष्टि में रखकर क्योंकि ये यज्ञ करेगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा अगर वो लक्ष्य रखकर जो यज्ञ करता है और दंब बार दंब दिखाने के लिए अरे तो इतना बड़ा यज्ञ किया उन्होंने लक्ष्य चंडी किया है करी दिखाने के तो दंब बार दंब वापिच चाहिए एक तो भल्जे इच्छा से और दंब को पौर्वक दिखावट के लिए कर रहे यज्ञ इच्छा है इच्छा लेकिन वो तो यज्ञ न करता है भर हे जुन इस प्रकार कोई यज्ञ कर रहेपूर्वक रिकावट पूर्वक यज्ञ कर रहे यज्ञ को राजसम विद्धि ये राजसिक यज्ञ है रजोगुण युक्त यज्ञ है उसके बाद तामसिक यज्ञ बता रहे तामसिक यज्ञ इसको कहा विधिहीनम यज्ञ में कोई विधि नहीं बस जैसा वैसा वन कर रहे कोई विधि नहीं तो विधि से विधि मतलब शास्त्र के द्वारा विधान किया है शास्त्र ने बताया मर्यादा है उसी का नाम है विधि तो शास्त्र की मर्यादा नहीं मन मनुष्य विधिहीनम अदृष्टान देखिए जहाँ यज्ञ होता है वहाँ अन्नदान भी होता है जितना सामर्थ्य है उतना अन्नदान भी होता है ब्राह्मण आदि को भोजन किया जाता है इसलिए बता रहे वहाँ असृष्टान अन्नदान भी नहीं अन्न भी नहीं पकाया है मंत्र ही न कोई मंत्र भी नहीं जो आए हो काशी में है वहाँ अधिकम कुछ पंडार लोगी भोले वाले लोग आते हैं उनको संकल्प करते काश्यू हई लो गंगा जी नहाई लो और विश्वनाथ दर्शन कर लो बस हो गया ग्यारह रुपये दक्षिणा हो उनका संकल्प इसलिए वहां मंत्र, ही मंत्र भी नहीं। ही है अदक्षिणा आए वे ऋत्वी है ब्राह्मण है उनको दक्षिणा भी नहीं देते यज्ञ बड़ा करेंगे ब्राह्मण को रुला करके दे जब तक आप को संतुष्ट नहीं किया तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता वो भी अंग है यज्ञ का इसलिए दक्षिण से रही श्रद्धा विरहित ना कोई उनके अंदर श्रद्धा नहीं बिना श्रद्धा से क्यों कर रहे मतलब दिखाने के लिए अर्थात बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे इसके लिए ऐसा जो यज्ञ है हे हर तामसम परिचक्ष यज्ञ माना है तमोन युक्त यज्ञ है यह है किंतु किन्तु तामाश तो सात्विक यज्ञ भी बता दिया भी बता दिया बताया। उसके बाद तीन प्रकार का तप बता रहे तप भी तीन प्रकार सबसे पहले यहाँ शारीरिक तप बता रहे चौदहवे श्लोक में देखिये देवा द्विजा गुरु प्राज पूजनम पूजनम सबके साथ देव गुरु देवपूजन द्विजपूजनम गुरुपूजनमूजनम देवताओं का पूजन करना जैसा ब्रह्मा है विष्णु है जो भी इस देवता की पूजन करना यथा द्विज का मतलब ब्राह्मण आदि तो ब्राह्मण ब्राह्मणादियों का जो पूजन करना और गुरु की पूजन करना गुरु का मतलब यहाँ माता पिता और आचार्य क्योंकि मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो सबसे पहले माता होती है गुरु इसलिए महाभ्रह दारण्य में कहा मातृवान पितृवान आचार्यवान होया मातृवान मतलब माता के द्वारा अनुशरण माता के द्वारा शिक्षित पिता के द्वारा अनुशासित गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो व्यक्ति बोलेगा वो शास्त्र बोलेगा तो इसलिए सबसे पहले गुरु है माता उसके बाद पिता उसके बाद आचार्य और आचार्य के तुल्य समान अन्य कोई वृद्ध पुरुष है महापुरुष है वे भी गुरु माना चाहते हैं इसलिए हम बता रहे हैं ऐसे गुरुजनों की पूजन करना यहान गौतम मतलब में आया है अपूज्य है जिसके न करना पूज्य का पूजन नहीं करना ये अनर्घका है इसलिए गुरु पूजन प्राथा प्राथ का मतलब ज्ञानी पुरक्ष शास्त्र में आया है भूतिका यदि धन चाहते हैं जाने की पूजा कर दीजिए यदि आपको धन की इच्छा नहीं है तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं आप के अधिकार हैं बता करते तो पूजन किन किन की देवता की ब्राह्मणों की गुरुजनों की और विद्वानों की अर्थात ज्ञानी की पूजन ये जो पूजन कर रहे हैं शारीरिक तप और शव चम शरीर को पवित्र रखना यद्यपि शरीर अपवित्र है तो भी जितना संभव है शरीर को पवित्र रखना देशा मान दीजिए अब किसी घर के घर में रहते तो घर के बाहर भी आप सफाई करते घर के अंदर भी करते वैसे ही इस घर में शरीर रूप घर में जीवात्मा रहा, रहा है इसलिए शरीर को भी पवित्र रखना है और मन को भी रखना है इसलिए बोलते शवचम आर्जव आर्यवम बोलते तो भाव सरलता बिल्कुल सरलता छल कम हो नहीं होगा आर्जव को तब को में माना है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्म का चिंतन निर्लग अहिंसा के बताया तीनों प्रकार की हिंसा से कृतकालीन अनुमोदित हो अथवा शारीरिक मानसिक वाचिक उनसे रहित ऐसा जो है शारीरम तप उच्चे शारीरिक देवताओं की पूजन करना ब्राह्मणों की गुरुजनों की और ज्ञानी की और पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा है ये सारा शारीरिक तपमान आदिया है उसके बाद और भी बताएंगे वाचिक और मानसिक इसको लेकर हम लोग का विचार करें ओम ओम नो नम ओ